पत्रावली बहत्तर श्रीमती टेनाट उट्स को लिखित शिकागो दस अक्टूबर अठारह सौ तिरानवे प्रिय श्रीमती टेनाट उट्स आपका पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ अभी मैं शिकागो में भाषण दे रहा हूं और मेरा विचार है भाषण अच्छे चल रहे हैं मुझे एक भाषण के तीस से अस्सी डॉलर तक मिल जाते हैं और यहाँ की धर्म महासभा ने शिकागो में मुफ्त ही मेरा इतना अधिक विज्ञापन कर दिया है कि तत्काल इस क्षेत्र को छोड़ देना ठीक नहीं होगा मेरा विश्वास है आप भी इससे सहमत होंगी जो भी हो शीघ्र ही मेरे बोस्टन आने की संभावना है लेकिन कब यह नहीं कह सकता कल मैं स्ट्रेटर से लौटा वहाँ मुझे एक व्याख्यान के सत्तासी डॉलर प्राप्त हुए इस सप्ताह में तो मैं बिल्कुल व्यस्त ही हूँ शायद सप्ताह के अंत तक और भी कार्य मिल जाए श्री उर्स को मेरा स्नेह तथा हमारे सभी मित्रों को शुभकामनाएँ आपका विवेकानंद प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित द्वारा जे लायन दो सौ बासठ मिशिगन एवेन्यू शिकागो 26 अक्टूबर अठारह प्रिय अध्यापक जी आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और कुछ घोर पुराण पंथियों के अतिरिक्त सभी लोग मेरे प्रति अतिशय कृपालु हैं दूर देशों से यहाँ आकर बसे लोगों की अपनी योजनाएँ विचार एवं जीवन व्रत है जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं और यह अमेरिका ही एक ऐसी जगह है जहां हर चीज़ की सफलता की संभावना है किंतु मैंने इसी को उचित समझकर अपनी योजना पर भाषण देना एकदम समाप्त कर दिया है क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि यह विधर्मी अपनी योजना से अधिक आकर्षक प्रतिपन्न हो रहा है अतः मैं अपनी योजना को पृष्ठभूमि में ही रख अन्य सभी वक्ताओं के सदृश काम करते हुए अपनी योजना के निमित्त अध्यवसाय अध्यवसायपूर्वक कार्य करना चाहता हूं, जो मुझे यहां लाया है और जिसने अब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा आप यह जानकर खुश ही होंगे कि मैं अपने कार्य में बहुत सफलता प्राप्त कर रहा हूँ और जहाँ तक धन की बात है तो उसमें और अधिक सफल होने की आशा है यद्यपि इस ढंग से व्यवसाय में मैं एकदम अनुभवहीन हूँ फिर भी शीघ्र ही सीख जाऊँगा शिकागो में तो मैं बहुत लोकप्रिय हूँ इसलिए मैं और कुछ दिन ठहरना और धन संग्रह करना चाहता हूँ कल मैं महिलाओं के पाक्षिक क्लब में बौद्ध धर्म पर भाषण दूँगा शहर में यह सर्वाधिक प्रभावशाली क्लब है मेरे मित्र किस प्रकार मैं आपको धन्यवाद दूं या उस परम पिता को जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया क्योंकि मेरे विचार से योजना का सफल्य संभव है और आप ही ने उसे संभव किया है विश्व में आपकी प्रगति का हर पग आनंद एवं मंगल से स्नात हो आपके बच्चों के लिए मेरा प्यार एवं आशीर्वाद आपका चिरस्ने ही विवेकानंद